मुख्य मानना चाहिए नेति नेति तो इसलिए श्रुति से जो निश्चित किया गया एक मेवा द्वितीय ब्राह्म आजाम अमृताम और वो जुक्ति युक्त है श्रुति ने भी जुक्ति देकर के उसका निश्चय किया तो इसलिए श्रुति का अर्थ यही है कि जो श्रुति का जो सृष्टि का वर्णन है श्रुति में वो तो जैसा बच्चा देखता है जैसे सपना दिखता है उसका अनुवाद है और जो सच्ची बात है परमार्थ है वो ये है तो इसलिए श्रुति का अर्थ यही है कि जो श्रुति का जो सृष्टि का वर्णन है श्रुति में वो तो जैसा बच्चा देखता है जैसे सपना देखता है उसका अनुवाद है और जो सच्ची बात है परमार्थ है वो ये है कि अद्वितीय ब्रह्म सत्य है अब ये वेदांत के मार्ग में चलने से आगे बड़ा आनंद आता है हो? पहले तो लगता है कि अरे समझ में नहीं आया पहले तो आता है बोर हो गए है ना तो लेकिन पीछे ऐसा लगता है ये क्या गागर में सागर भरा हुआ है और ये क्या महाराज आनंद में ये दुख में दुख में सुख का स्रोत है ऐसा मालूम पड़ता है वेदांत ज्ञान से कि विक्षेप में समाधि है ना विक्षेप में समाधि है दुख में भी सुख भरा हुआ है ना और व्यवहार भी परमार्थ रूप है ये नारायण ये वेदांत आगे पहले थोड़ी तकलीफ जरूर होती है समझने वाले को लेकिन बाद में तो ये बड़ा मजा बड़ा मजा है ना और जीवंत मजा देने वाली चीज है अच्छा अब ये प्रसंग नाया द्रो माया अजयमो बहुधा मैया जायते सुख संभूरपवाचव प्रतिषिध्य से कोन्वनम जनएरि कारण प्रतिषिध्य सीति व्याख्यात निन्नुते यद्राह्य भाव हे हेतुनाज प्रकाशते तिना जन्म युज्यते न जायते जातं तस्यों जातं तस्यों जायते तो तत्व तत्वते यतम तस्ताजुंच कोई कहानी सुनावे चाहे सच्ची घटना सुनावे सुनाने की प्रक्रिया में कोई भेद नहीं होता ये तो जब कह दिया जाए कि ये कहानी है तो लोग समझे कहानी है जब कह दिया जाए कि ये सच्ची घटना है तो लोग समझें कि सच्ची घटना है पर सुनाने में फर्क नहीं होता और आपने पढ़ी होगी और मैंने भी बहुत पढ़ी है कहानी पढ़ते समय विकार मन में वैसे ही होते हैं जैसे सच्ची घटना पढ़ते समय कहानी पढ़ के भी रोना आता है विकार माने रोना आना हो रोज आ, कहानी की बात पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते लोट लोट हो जाते कहानी पढ़ते पढ़ते ऐसी कोई समस्या आ जाती है कि उसको हल करने के लिए गंभीर हो जाता है उसमें भूत मालूम पड़ता है उसमें भविष्य की कल्पना होती है उसमें वर्तमान मालूम पड़ता है कहानी पढ़ पढ़ के कितनी बार रोना आता है मैंने शरद चंद्र की कहानियां पढ़ी हैं और रविन्द्रनाथ ठाकुर की पढ़ी हैं प्रेमचंद की पढ़ी है। तो नाम तो जितनी कहानियां पढ़ी हैं उनके लेखक का और कहानियों का नाम ही नहीं बता सकता और प्रत्येक के पढ़ने में कुछ न कुछ संवेदना वैसी ही हुई है जैसी सच्ची घटना पढ़ने के समय होती है नाटक में रोना आता है क्यों सिनेमा देख रोना आता है जब ये बात कह दी जाती है कि ये घटना मायामयी है तो इसका अर्थ होता है कि वो वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है उसके द्वारा कुछ सिखाना उद्देश्य है किसी काम से बच्चे को, को कोई कहानी सुनाते हैं वो तो इसका वो मतलब नहीं है कि वैसा हुआ या वैसा है उसमें ये बात होती है जो हम सिखाना चाहते हैं हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी एक आदमी था वो खलिहान में सोता था तो रात को चिल्लाता कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया है हुँ? झूठ ही हो अब गांव के लोग बिचारे लाठी ले लेके उसको बचाने के लिए दौड़ते एक दिन दो दिन चार दिन लोग समझ गए कि भेड़िया आता नहीं है ये झूठ झूठ चिल्लाता है तो एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया अब वो चिल्लाया कि भेड़िया आया भेड़िया आया तो गांव में से कोई नहीं आया है अब भेड़िया उसको खा गया तो इसका मतलब क्या हुआ ये बचपन में कहानी पढ़ी थी वो हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे ना बचपन में तो उसमें ये कहानी तो इसका मतलब क्या हुआ कहानी का ये एक अभिप्राय है ये ऐसा कभी हुआ भेड़िया किसी को खा गया कि नहीं खा गया ये तो जो लोग ऐतिहासिक अनुसंधान करते हैं उनके सिर पर डाल दिया जाए और कहीं से भेड़िए का पांव का चिन्ह ढूंढ लें है ना कि मरने वाले की हड्डी निकाल लें है, है ना ये तो ऐतिहासिक लोग कर सकते हैं आजकल ऐतिहासिक लोग ज्यादातर ऐसे ही खोज करते हैं वो है। लेकिन उसका अभिप्राय भेड़िया के आने में या आदमी के मरने में नहीं है उसका अभिप्राय यह है कि आदमी को झूठ मूठ इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए है ना तो क्योंकि झूठ बोलने वाला बाद में तकलीफ पाता है ये अभिप्राय है इसी प्रकार शिक्षा देने वाली जो कथाएं होती हैं, उनके अभिप्राय को समझना चाहिए उनके अक्षर को नहीं पकड़ना उनके तात्पर्य को पकड़ना तो शास्त्र में श्रुति में जो ये वर्णन आया है कि एक पर परमात्मा सृष्टि के रूप में हो जाता है स ये कथा भवती त्रदा भव, भवति दिधा भवति त्रदा भवति पंचधा भवति तो ये नहीं समझना की वहां चैतन्य जो है वो फट के या टुकड़े टुकड़े हो के है ना इतने रूपों में हो गया जवान मत पकड़ना बना ना श्रुति की जवान को कैद नहीं करना उसका जो अभिप्राय है मकसद है उसका है न उसमें जो वक्ता का विवक्षित अर्थ है मंतव्य है जो वक्ता का वो उसमें से पहचानना चाहिए तो श्रुति का मंतव्य है कि परमाणु प्रकृति आदि जगत के कारण नहीं है एक अद्वितीय चैतन्य ही जगत के रूप में भास रहा है वो परिवर्तमान प्रपंच का वर्णन नहीं है विवर्तमान प्रपंच का वर्णन है एक, एक परिवर्तमान प्रपंच होता है एक विवर्तमान प्रपंच होता है तो विवर्तमान प्रपंच का वर्णन है आप बताया कि श्रुति स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नेहा नानास्ती किंचन ना। यह इस परमार्थ तत्व तो में नाना नाम की कोई वस्तु नहीं है नाना माने अनेकता हो ये आमनाय आमनाय आमनाय बोलते हैं जो संप्रदाय विच्छेद से माने कभी संप्रदाय तो टूटा नहीं और जिसके कर्ता का स्मरण नहीं और अज्ञात ज्ञापक वचन है जिस चीज को हम और किसी तरह से नहीं जान सकते उसको समझाने वाला वचन है आमनान आमना आमना माने वेदवाणी अपौरुषेय वेदवाणी अपौरुषेय वेद वाणी कहती है कि यह नाना नास्ती यहां नाना नहीं है अनेकता नहीं है क्योंकि अधिष्ठान एक है और क्योंकि दृष्टा एक है और क्योंकि श्रुति दृष्टा और अधिष्ठान को एक बताती है चैतन्य और सत्ता को एक बताती है यदि केवल सत्ता ही सत्ता जगत के मूल में होती है चैतन्य न होती तो क्या होता वो सत्ता फूट के प्रपंच बन जाती क्योंकि सत्ता में परिवर्तन नहीं होता या सत्ता में जन्म नहीं होता यह सिद्ध करना बड़ा कठिन है लेकिन वो सत्ता तो चैतन्य है माने प्रत्यक्ष चैतन्य है अपना स्वरूप है तो अपने स्वरूप में जन्म नहीं होता यह बात समझाना बड़ा आसान है क्योंकि अपना आपा तो हर हालत में साक्षी रहता है अपना आपा हर हालत में दृष्ट ही रहता है तो यदि अपना रूपांतर हो वै अपने में परिवर्तन होवे, अपने ही जन्म होवे, तो उस जन्म का साक्षी कौन होगा तो नेह ना ने तिचामाया दूसरी बात देखो वेद में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि ना सदासी, नो सदासी तदानी ये ना जो है ना अपना ना इस विचित्र महात्म्य शब्द है वो निषेध के अर्थ में ना करने के अर्थ में ये ना और नो जो है ना नो भी संस्कृत का ही है एक आदमी ने 50 भाषाओं का अध्ययन करके तुलना करके बताया है कि ये नो शब्द सभी भाषाओं में निषेध के अर्थ में ही व्यवहित होता है इसको कहते हैं कि जादू तो वो जो सिर्फ पचर के बोले है विश्व की 50 से भी अधिक भाषाओं में नो और ना के अर्थ में प्रयुक्त होता है नहीं है नहीं है नहीं है अच्छा थोड़ी आमना आय की बात आपको सुना लेते हैं पहले आमना हैं। तो आप जानते हैं भारतीय व्यय में हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म में भी जिसको सनातन वैदिक धर्म कहते हैं उसमें वेद को अनादि और अपौरुषेय माना जाता है एक तो वेद को किसी पुरुष ने बनाया नहीं और दूसरे ये किसी देश काल में पैदा नहीं हुआ तीसरे इसकी जो आनुपूर्वी है वो कृत्रिम नहीं है जोड़ी नहीं गई जोड़ जोड़ के ये श्लोक नहीं बनाए गए अब समझो कि आजकल के हमारे बाबू लोग हैं तो ऐसी बात सुने तो उनको मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल अवैज्ञानिक अंधविश्वास कोई कोई दकिया अनुषी बोलते हैं दकी अनुषी कोई पोंगापंथी बोलते हैं परंतु जब इसी बात का अभिप्राय बताया जाता है ये जो नारायण वेद है वो विद्या और विद्या माने ज्ञान होता है और ज्ञान की उत्पत्ति भी ज्ञान से ही सिद्ध होती है माने अगर पहले ज्ञान नहीं हो तो उत्पत्ति नहीं सिद्ध तो होगी तो कहो प्रकृति से ज्ञान पैदा हुआ ऐसा सोचो तो प्रकृति में तो जो लीन रहता है वही प्रकृति में से निकलता है प्रकृति मानने वालों ने भी ये नियम माना है प्रकृति में असत्ज उत्पन्न नहीं होता है प्रकृति में जो पहले से मौजूद रहता है वही प्रकृति में पैदा होता है ये तो आप देखते ना आम का बीज हो तो आम पैदा हो तो अनार का बीज हो तो अनार पैदा होए। तो प्रकृति में अगर ज्ञान पैदा हुआ तो प्रकृति में ज्ञान पहले से मौजूद मानना पड़ेगा कहो कि परमाणुओं को जोड़ के ज्ञान बनता है नारायण परमाणु तो जड़ है दृश्य है एक परमाणु यदि ज्ञान नहीं है तो दो परमाणु जुड़ने से ज्ञान कहां से पैदा हो जाएगा कोई मानता ही नहीं है माने इस बात को तो कोई मानता ही नहीं है कि परमाणुओं के जुड़ने से ज्ञान पैदा होता है अच्छा तो कहो भाई ईश्वर ने ज्ञान बनाया ये बात तो बड़ी जुक्ति युक्त जस्ती है तो आपको दो तरह का ज्ञान मानना पड़ेगा एक तरह का ज्ञान ईश्वर में रहता है पहले से और दूसरी तरह का ज्ञान ईश्वर बनाता है क्योंकि ईश्वर ज्ञान बनावेगा तो ज्ञान से बनावेगा कि अज्ञान से बनावेगा और ज्ञान बनाने के पहले ईश्वर में ज्ञान था कि नहीं था तो ईश्वर भी बनाने वाला शब्द नहीं होता है और ज्ञान से जो मालूम पड़े सो ईश्वर होता है जो ज्ञान बनावे सो ईश्वर नहीं होता तो ये जो वेद है ना असल में ज्ञान के अर्थ में है ज्ञान और विद्या जो है वो ज्ञान का बहिरंग रूप है माने हृदय में उतरा हुआ रूप है और वेद जो शब्द राशि है वो तो अत्यंत तो बहिरंग रूप है शब्द राशि वो तो अपरा विद्या है तो ये जो वेद विद्या है ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं है अकृत्रिम है इसका रचना काल रचना देश रचयिता ये सब सिद्ध नहीं होते भले ही अवैज्ञानिक हो गए लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि ज्ञान की उत्पत्ति कब हुई ज्ञान की उत्पत्ति बताने के लिए उत्पत्ति से पूर्व होना आवश्यक होगा जिसने उत्पत्ति देखा और उत्पत्ति को देखना तो बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होता आपको एक नमूने की बात सुनाई इसलिए वेद विद्या पर उपनिषद विद्या पर बहुत विश्वास करना चाहिए हो अब पौरुषे अपौरुषे की भी थोड़ी बात बताता हूं क्यों अपौरुषे कहते हैं अनादि की बात तो सुनाई अपौरुषे की बात भी थोड़ी सुनाता हूं संसार में यह होता है कि बच्चा देखो पहले घड़ी देखता है तो उसको गिनती बता देते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात है और उस पर सुई घूमते हुए बता देते हैं बड़ी सुई छोटी सुई जब वो आंख से देख लेता है अच्छी तरह से समझ लेता है तब उसको घड़ी देखने का ज्ञान पैदा हो जाता है तो ये ज्ञान क्या हुआ पौरुषे ये ज्ञान हुआ हो अब घड़ी में किसी में एक दो तीन लिखा रहता है और किसी में नहीं लिखा रहता जिन नहीं चिन्ह रहते हैं तो उसको भी बता देना पड़ता है बच्चे को कि ये ऐसा है तो इंद्रियों से देख देख करके संसार में जो ज्ञान संचित होता है उसको पौरुषेय ज्ञान कहते हैं आजकल व्यवहारिक व्यवहार की भाषा में जिसको ज्ञान कहा जाता है वो इंद्रियक अनुभव का या मानस अनुभव का या बौद्धिक अनुभव का अनुवाद है आजकल जिसको ज्ञान बोलते हैं डॉक्टर ने सौ रोगियों पर प्रयोग करके किसी औषधि के बारे में निश्चय किया शरीर में कौन सा तत्व है कौन सा नहीं है और उसको भरने के लिए या निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि यह डॉक्टर के जीवन का अनुभव है आजकल जिसको बुद्धिवाद बोलते हैं ना बुद्धिजीवी बुद्धिवाद हम लोग बड़े बुद्धिमान बड़े वैज्ञानिक वो इंद्रियवाद का पिछ है पहले इंद्रियों से कुछ अनुभव हो ले बोले नहीं नहीं इंद्रिय नहीं कुर्दवीन से कहा खुर्दबीन आप लगाइएगा जब आंख ना हो जब है ना आंख ना हो तो कोई खुर्दबीन लगा के बता देना आंख से मतलब आंख का चाम नहीं हो देखने की शक्ति ऐसा भी हो सकता है कभी कि बाह को इतना साफ कर दिया जाए बाह के चाम को है ना कि जो आंख में से झांकता है वो बाह में से झांकने लग जाए ऐसा हो सकता है क्योंकि जो रूप तन्मात्रा है वो केवल आंख में ही सीमित हो सो बात तो है नहीं रूप तन्मात्रा सात्विक रूप तन्मात्रा सारे शरीर में व्याप्त है इसलिए आंख कहीं भी बन सकती है वैज्ञानिक उन्नति से बना अच्छा और कान भी कहीं बन सकते हैं शरीर में इसको असंभव नहीं मानना हम वैज्ञानिक उन्नति को इतना स्वीकार करते हैं कि ये चाहे तो शरीर में कहीं भी कान बना दे कहीं भी आंख बना दें ये चाहे तो कहीं भी नाक बना दें ये चाहे तो कहीं भी जीभ बना दें और वहां स्वाद आने लगेगा है ना क्योंकि रस तन्मात्रा तो समूचे शरीर में है गंध तन्मात्रा तो समूचे शरीर में है तो इंद्रिय का गोलक शरीर में कहां रहे इसमें तात्पर्य नहीं है हमारा इंद्रियों से कहीं भी इंद्रिय गोलक प्रकट हो जाए और वहां से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का और उनके अभाव का अनुभव होने लगे तब भी उसका नाम इंद्रिय अनुभव ही होगा उसका नाम कुछ दूसरा नहीं होगा और उस का अनुभव का संस्कार ग्रहण करके जो मन ध्यान करता है जो चिंतन करता है जो निश्चय करता है वो तो इंद्रियों इंद्रियोपजीवी हुआ ना मन इंद्रिय का नौकर हुआ और उसकी आधार पर जो बुद्धि निश्चय करती है तो वो भी इंद्रियों का नौकर हुआ तो बाहर इंद्रियों से और मशीनों से ग्रहण कर करके जो अनुभव हम अपने हृदय में संचित करते हैं उसका नाम पौरुषेय ज्ञान होता है बोला और इंद्रियों का मन का बुद्धि का और संचित संस्कार का अपवाद करके है ना जो न विकृत और न संस्कृत विकार और संस्कार दोनों का साक्षी प्रकृत का प्रकृत नहीं प्रकृत का भी साक्षी सहज एक विकृत ना एक विकृत एक संस्कृत और एक प्रकृत साज बोलो साज बोलो तो काम क्रोधादि जो है ना ये विकृत है वो ये दुश्मन है ये अनुभव क्या है कि ये विकृत अनुभव है विकृत अनुभव है अच्छा। और ये महात्मा है ये अनुभव क्या है संस्कृत अनुभव है देखो ये प्राणी है या मनुष्य है यह विकृत अनुभव है और मैं ब्राह्मण जैसे भी समझो कि काम क्रोध लोभ की उपाधि से जो अनुभव होता है वो विकृत अनुभव है और जो धर्म संस्कार के द्वारा अंतकरण को शुद्ध करके संस्कारित कर, संस्कृत सस, करके संस्कार संपन्न करके जो अनुभव होता है वो संस्कृत अनुभव है और जो बिना विकृति और बिना संस्कृति के अनुभव होता है वो प्रकृत अनुभव है लेकिन इस सबका साक्षी जो आत्मदेव है है ना वो यंत्र सहकृत इंद्रिय के द्वारा या रहित इंद्रिय के द्वारा विकृत इंद्रिय के द्वारा या संस्कृत इंद्रिय के द्वारा या प्रकृत इंद्रिय के द्वारा किसी भी इंद्रिय के द्वारा आत्म सत्य का बोध होना शक्य नहीं है इसलिए पौरुषेय अनुभव की जहां तक गति है इंद्रियों में मन में बुद्धि में वो सब का सब लौकिक अनुभव है लौकिक अनुभव है और उसको अपौरुषेय अनुभव नहीं कहते अपौरुषेय अनुभव में क्या आता है आप इसका विचार करो तो ये वेद भगवान जो है ये बताते हैं पहली बात तो ये हुई कि ज्ञान की आदि नहीं होती और ज्ञान का देश नहीं होता और ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होते नारायण जो उत्पत्तिशील होगा वो तो ना होगा तो उसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग गौण रूप से किया जाएगा मुख्य रूप से नहीं किया जाएगा तो आजकल ज्ञान के नाम से संपूर्ण विश्व में जो वस्तु प्रचलित है वो केवल पौरुषेय ज्ञान है यंत्र जन्य ज्ञान है इंद्रिय जन्य ज्ञान है संस्कार जन्य ज्ञान है विकार जन्य ज्ञान है अथवा प्रकृत ज्ञान है परंतु प्रकृत संस्कृत और विकृत इनसे विलक्षण और इनको सिद्ध करने वाला जो ज्ञान है वो अपौरुषेय ज्ञान है वो पौरुषेय है ही नहीं तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं ज्ञान का अंत नहीं प्रागभाव और प्रध्वंसा भाव नहीं ज्ञान में और ज्ञान में अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव भी नहीं ये ज्ञान का स्वरूप है तो ऐसी ज्ञान का बोधक जो शब्द राशि है उसको भी हम है ना अपौरुषे ज्ञान का बोधक होने के कारण अपौरुषेय बोलते हैं ऐसा जैसे विद्या बोधक ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं उपनिषद माने उपनिषद माने प्रेस में छपी हुई है ना कागजों के बंडल है ना अथवा अक्षरों की पंक्ति का नाम उपनिषद नहीं है उपनिषद कहते हैं हृदय में रहने वाली विद्या परंतु उस विद्या की बोधक जो पुस्तक है उसको भी उपनिषद कहते हैं इसी प्रकार अपौरुषेय जो ज्ञान है उस ज्ञान के बोधक को भी अपौरुषेय कहते हैं इसका नाम आमनान होता है तो इसको इसी बात को ऐसे हम कह सकते हैं कि जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ वो वेद की अपौरुषेयता को भी नहीं समझ सकता विश्वास करेगा भाव करेगा मानेगा कहेगा लेकिन अनुभव उसको वेद की अपौरुषेयता का तब होगा जब पौरुषेय ज्ञान को नेति नेति के द्वारा निषेध करके स्वयं पुरुष के रूप में रह जाएगा और अपने अपने पुरुष स्वरूप की अद्वितीयता को जान जाएगा तब वो समझ सकेगा कि अपौरुषेय ज्ञान क्या होता है उसी का बोधक अपौरुषेय ज्ञान होता है इसी को बोलते हैं आमनाय है ना? इसका नाम है आमनाय आमनाय माने परंपरा से आमन हमने हमारे गुरु से हमारे गुरु ने अपने गुरु से उनने अपने गुरु से है ना? अनादि गुरु संप्रदाय परंपरा से ये अविच्छेद से प्राप्त है तो वो अपौरुषे ज्ञान कहता है नानात्व बिल्कुल नहीं है तो कहता क्या है अपौरुषे ज्ञान के जवान तो होती नहीं बोलता क्या है बोले कि भाई ये कहते हैं बाणी बोलती है बाघ बोलती है उपनिषदों में बरना है ना बाघ बोली बोले क्या बाघ के और एक बाघ और है क्या बाघ के कोई जीव है क्या कह जीव तो नहीं है अरे भाई उसका जो तात्पर्य है उसको सूचित करने के लिए उसको बात बोलते हैं कि बोली उपनिषद कहती है उपनिषद के जीव है क्या है ना तो ये ज्ञान का निरूपण है और ज्ञान के स्वरूप में नानात्व नहीं है क्यों नहीं है नेह नाना नाना नहीं है अच्छा इसमें भी एक अद्भुत बात है जो लोग सृष्टि का विवेचन करते हैं वो जब काल संबित और देश संबित को छोड़कर केवल वस्तु का विवेचन करते हैं तब उनको सृष्टि सादी प्रतीत होती है और यदि काल संबित और देश संबित और वस्तु संबित तो देश काल वस्तु तीनों संबित से प्रकाशित होते हैं और देश काल वस्तु की प्रकाशिका जो संबित है वो देश काल वस्तु से परिच्छि नहीं है नारायण का इस दृष्टि से विचार करो तो देखो ये वेदांत हाँ ये सचमुच जो जिज्ञासु होए उसको बताने की चीज है हो है ना नेहना हना ने एक बार शिक्षा शास्त्री लोग आए वृंदावन पिलानी में जब बिड़ला जी ने वहां शिक्षा संस्था की स्थापना की तो हमारा हम चाहते हैं कि वेदांत का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए कि लोअर क्लास से लेकर के शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से सब बच्चों को पढ़ा दिया जाए पढ़ाना तो अच्छा है भाई उसका कौन मना करे लेकिन पढ़ाने के लिए तो संस्कृत यूनिवर्सिटी पढ़ाते है हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं है ना? अंग्रेजी में भी बहुत साहित्य है लोग पढ़ते पढ़ाते हैं परंतु उसका ग्रहण कब होगा का ग्रहण तब होगा जब हमारी बुद्धि परिच्छिन्न का अपवाद करेगी परिच्छिन्न की ओर से हट के अपरिचिन्न को समझना चाहेगी क्योंकि परिच्छिन्न बुद्धि में बना रहे और हम अपरिच्छिन्न का ज्ञान प्राप्त कर लें ले शक्य नहीं है तो परिच्छिन्न के अपवाद के लिए माने अपरिच्छिन्न का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो परिच्छिन्न का अपवाद करना पड़ता है उस अपवाद में तब तक निष्ठा नहीं होगी जब तक वैराग्य और निवृत्ति वैराग्य और निवृत्ति मन में नहीं होगी देखो अपवाद के लिए उपयोगी है हो ये कहो कि ब्रह्मज्ञान होता है वैराग्य से तो ऐसे नहीं बोल सकते बोला? वैराग्य से ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता ब्रह्मज्ञान तो महाभाग्य से होगा है ना परंतु वैराग्य से जो परिच्छि पदार्थों के प्रति भोगों के प्रति कर्मों के प्रति जो वैराग्य है वो निवृत्ति देता है और निवृत्ति काल में अपवाद की शक्ति जो है वो जागृत होती है तो वो परिच्छिन का जब अपवाद कर देगी तो अपरिच्छिन्न रूप आश्रय में वृत्ति समा जाएगी अपने को अपरिचिन्न अधिष्ठान से भिन्न नहीं दिखावेगी और फिर जब वृत्ति उठेगी तो कहेगी कि अरे ये तो अपरिच्छिन्न ही अपरिचिन्न है इस परिच्छि के अत्यंता भाव के अधिष्ठान में है ना वृत्ति के अभाव के अधिकरण में भाषमान जो वृत्ति तो स्वयं मिथ्या है वृत्यारूढ चैतन्य ये ज्ञान करा देगा ना रे तो ज्यादा नहीं कम से कम ये बात समझो कि ये जो आमनान है ना ये जो उपदेश है ये धर्म अधर्म का जो भेद है वो संमूलक नहीं है वो उपदेश मूलक है इस बात को नारायण ये अधकचरे आजकल के लोग जो कच्चे पक्के है ना रोटी एक और कच्ची एक और पक्के ऐसी तो नुकसान भी करेगी ना पेट भी भरेगी और नुकसान भी करेगी तो अध लोग जो है वो इस बात की प्रगतिशीलता को इस बात में जो क्रांति है उसको नहीं समझते हैं ये कहते हैं कि धर्म धर्म का भेद द्रव्य में नहीं है धर्म धर्म का भेद क्रिया में नहीं है धर्म धर्म का भेद भाव में नहीं है धर्म धर्म का भेद स्थिति में नहीं है धर्म और अधर्म का भेद तत्व में नहीं है ना तो ये तो बड़ा विलक्षण अनुसंधान हुआ है ना? ये तो ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा भौतिक वादी है ना? और मिट्टी का अनुसंधान करके कि हमने देखा मृतिका में धर्म अधर्म नहीं हो उसने अनुसंधान करके बताया कि हमने देखा कि शुद्ध किए हुए जल में है ना और जिसको हिंदू पवित्र जल मानते हैं नर्मदा जल गोदावरी जल अरे उसमें भेद नहीं है जल जल में भेद नहीं है क्या बिल्कुल ठीक मानते हैं अच्छा। बोले भाई एक गंडकी का की शिला और एक किसी पहाड़ की शिला उसमें हमको कोई भेद नहीं लगता है भौतिक वादी ने अनुसंधान करके कहा क्या कर बिल्कुल ठीक हम मानते हैं तुम्हारे पास क्या बोले भाई हमको तो ऐसे हाथ करने में और ऐसे हाथ करने में कोई भेद नहीं मालूम को पड़ता बिल्कुल ठीक है है ना हम कहा बताते हैं धर्म धर्म को क्रिया का भेद क्या हमको तो आंख बंद करके है ना आंख बंद करके और यंत्राकार वृत्ति एक मशीन के बारे में हम सोच रहे हैं उस वृत्ति में और एक हम पंच पंद्रह है ना और बीसा ऐसे जो यंत्र होते हैं षट है ना षट त्रिकोण आ द्वादश कोण कई यंत्रों में हमको भेद नहीं मालूम पड़ता है एक मशीन सोचने में और इनके सोचने में बिल्कुल तो ठीक हम मानते हैं तुम्हारी बात करो तो बोले भाई, चित जो है वो शांत हो जाए तो नशा से शांत हो गया कि प्रयत्न से शांत हो गया कि क्रिया से शांत हो गया हमको भेद नहीं मालूम पड़ता तो ठीक है हम नहीं बोलते हमारा इसे भेद नहीं हम कोई वस्तु में क्रिया में है ना भाव में स्थिति में या तत्व में वास्तविक भेद है इसका प्रतिपादन ही कहां करते हैं हमारी दृष्टि में तो वास्तविक भेद है ही नहीं कहीं तो बोले फिर ये तुम्हारा धर्म अधर्म ये तुम्हारी उपासना कहां जाएगी ये तुम्हारा धर्म कहां जाएगा है ना ये तुम्हारी समाधि कहां जाएगी ये तुम्हारा प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म का ज्ञान कहां जाएगा ये सोचोग बोलते हम वस्तु भेद से ये भेद नहीं मानते हैं तात्विक भेद नहीं मानते हैं वो तात्विक भेद देखो ये ये चीज जो है वो जो लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं उनके दृष्टिकोण से नहीं है ना बोले कि हम उपदेशादय बातें द्वी कम न देते हैं कारिकाकार कहते हैं कि उपदेश से सिद्ध है धर्म धर्म का भेद उपदेश से सिद्ध है वस्तु से नहीं उपास्य और अपास्य का भेद साल ग्राम की उपासना करो है ना और सामान्य पत्थर की मत करो ये भेद शास्त्र वचन से सिद्ध है उपदेश से गुरु के उपदेश से सिद्ध है ना शास्त्रों न से सिद्ध है, है ये तोड़ के साल ग्राम तोड़ के और पत्थर तोड़ के ये सिद्ध नहीं है न ये तो उपदेश से सिद्ध है उपदेशा दे बोले भाई एक ने नस दबा के समाधि लगा दी और एक ने दवा खिला के समाधि लगा दी और एक ने प्राणायाम करके समाधि लगाई एक ने ध्यान करके समाधि लगाई समाधि में क्या भेद है ना बोले कि ये भेद हम समाधि की दृष्टि से थोड़ी बोलते हैं है ना उपदेश की दृष्टि से बोलते हैं जो प्राणायाम प्रत्याहार जम नियम आदि का अनुष्ठान करके जो समाधि लगेगी वो अंतकरण को शुद्ध करने वाली होगी और जो दवा से समाधि लगेगी वो अंतकरण को शुद्ध करने वाली नहीं होगी ये हम उपदेश से शास्त्र वचन से ये बात कहते हैं तद बचना दाम नायस्य प्रामाण्यम नारायण तो ये बात आखिर तुम ये स्थापित ही क्यों करते हो कि ये उपदेश प्रमाण से आजकल तो मशीन से कोई चीज सिद्ध ना हो मशीन से यदि सिद्ध करने जाओगे है ना तो अंत में यही सिद्ध होगा कि जुए का और मनुष्य का दोनों का मूल जो है ना जंतु मूल जंतु है ना दोनों का मूल एक ही है दोनों का मूल एक ही है अच्छा मरने के बाद या जलने के बाद सब के सब पंचभूत हो जाएंगे राख हो जाएंगे यही इनका अंत है यही तो सिद्ध होगा ना खोज से सब व्यवस्था के लिए व्यवस्था के लिए शास्त्र प्रामायण की आवश्यकता है द्वार में धर्म को तुम धर्म को तुम प्रयोगशाला में मत ढूंढो है न प्रयोगशाला में धर्म को मत ढूंढो है ना ये जो हमारा आमनान है ना इसमें से धर्म को निकालो प्रत्यक्ष चैतन्यत्म इसमें से धर्म को निकालो आमना में से धर्म निकलता है प्रयोगशाला में से धर्म नहीं निकलता फुर्दबीन में से दुर्बीन में से धर्म धर्म नहीं निकलता है ना वोट से धर्म वोट से धर्म नहीं निकलता धर्म कोई है ना लोकतंत्र लोकतंत्र की व्यवस्था धर्म नहीं है नायण तो नारायण ये फिर फिर बोले सबसे बड़ा प्रामाण्य कहा है का की बात जरा थोड़ी सुना दी क्योंकि आजकल हमारे जो वक्ता है ना वो तो बात उतनी कहते हैं जितना श्रोता पहले से समझता होए श्रोता जितना पहले से समझता होए उसके आगे बोलने की वक्ता की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि ये कहेगा कि हम बोर हो गए इसने तो हमारा हमारी मान्यता काट दी है ना इसने हमारी अभी कम्युनिस्ट जो है ना वो उतने प्रगतिशील नहीं है वो धर्म को वैदिक कहने वाले जितने प्रगतिशील हैं है ना कम्युनिस्ट उतने प्रगतिशील नहीं है ना? और धर्म को तात्विक न मान करके उसमें शास्त्र शास्त्र मर्यादा के अनुसार मानने वाले जितने प्रगतिशील हैं, उतने भौतिक विज्ञानवादी उतने प्रगतिशील नहीं हैं। अभी तो उनको शंका है कि शायद करते करते कहीं हमको धर्म नाम की चीज बाद में मैटर में निकल आवे हाँ उनको तो शंका है कि कहीं मैटर में से ईश्वर निकल आया तो क्या होगा वो तो अभी है न कहते है भाई कोई परे चीज है परे चीज है हम हाथ जोड़ते हैं उसके साइंस कहते हैं हम से झुकाते हैं उसके सामने जो शक्ति जगत का नियमन कर रही है है ना नियम उनको दिखता है नियमन करने वाली शक्ति नहीं दिखती है हम कहते हैं कि हमने तो उस शक्ति को देख लिया है अनुभव कर लिया है हमको तो उसको साक्षात अपरोक्ष उसका हो गया है है ना तुम तुम केवल विश्वास करते हो हाथ जोड़ते हो कि कोई नियामिका शक्ति है तो इसलिए आम नाय का जो प्रामायण है, है ना वो इंद्रियवादियों का प्रामाण्य नहीं है वो प्रियतावादियों का प्रमा प्रमाण्य नहीं है वो तर्क जुक्ति वादियों का प्रामाण्य नहीं है इन किसका जो क्षेत्र है वो अलग है जब ये बात सिद्ध हो जाती है सबका अपवाद करके भी मैं हूँ सबका अपवाद होने पर भी मैं हूँ मैं जानता हूँ मैं परम प्रिय परंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं देह से परे हूं ना? मैं पंचभूत से परे हूं ठीक है तो पंचभूत से परे हो करके एक अणु भी तो हो सकता है ना चाहे अणु चैतन्य भी तो हो सकता है ना पंचभूत से परे हो करके विभू चैतन्य भी तो हो सकता है ना पंचभूत से परे हो करके शरीर व्यापी चैतन्य भी तो हो सकता है ना तो चैतन्य के स्वरूप में आ, यंत्रों की गति तो है नहीं इंद्रियों की गति है नहीं मन की गति है नहीं बुद्धि की गति है नहीं तो वेद कहता है कि ये जो है ना ये जो तुम्हारे पांच भौतिक शरीर और पंचभूतों से परे जो चैतन्य है ये चैतन्य न अणु परिमाण है और न देह परिमाण है न विभु परिमाण है क्योंकि चैतन्य में परिमाण माने मानने पर तो वो साक्षी नहीं रहेगा दृश्य हो जाएगा ना परिमाण परिमाण दृश्य होता है वो परिमाण माने नाप तौल कितना बड़ा नाप तौल दृश्य होती है तो यदि चैतन्य में परिमाण मानोगे तो चैतन्य तो उस परिमाण का भी साक्षी है और परिणाम का भी साक्षी है और परिणम मान का भी साक्षी है तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये साक्षी काल का भी साक्षी होने के कारण अविनाशी है कि ये साक्षी देश का भी साक्षी होने के कारण परिपूर्ण है ये साक्षी वस्तु का भी साक्षी होने के कारण है ना अत्यंता भाव का वस्तु के अत्यंता भाव का अधिष्ठान है इसका अर्थ हुआ कि देश काल वस्तु और उनके अत्यंत भाव दोनों का अधिष्ठान ये साक्षी होने के कारण इस इस अद्वय साक्षी में देश काल वस्तु और इनका अभाव बिल्कुल सोलह आने कल्पित है कई इनका कोई इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है अब ये बात अपने साक्षी को अद्वितीय ब्रह्म बत बताना साक्षी अद, अद, को अद्वितीय ब्रह्म बताना ये आमनाय का काम है ये वेद का काम है ये न यंत्र का काम है न इंद्रिय का काम है न ये मन की भावना है न ये बुद्धि का कोई तर्क है न कोई युक्ति है बोला बल्कि तर्क और युक्ति तो अनुभव में कभी कभी प्रतिबंध भी उत्पन्न करते हैं वेदांत तो जैसे भक्ति में ज्यादा संगीत पारायण हो जाए है ना ज्यादा संगीत पारायण हो जाए कोई तो भाव का रस सूख जाएगा और स्वर का रस उसके दिमाग में भर जाएगा स्वर का रस जुदा है और भाव का रस जुदा है तो भक्ति में भाव का रस होना चाहिए स्वर का रस प्रधान नहीं होना चाहिए किसी प्रकार वेदांत में अनुभव का प्राधान्य होना चाहिए युक्ति और तर्क का प्राधान्य नहीं होना चाहिए तो ये जो जुक्ति और तर्क से परे जो अनुभव स्वरूप वस्तु है इसको बताने के लिए इसको बताने के लिए वेदांत है वेदांत माने उपनिषद वो कहता है कि ये जो सबका साक्षी सबका दृष्टा है ना है ये ही सम